महाभारत आदि पर्व अष्टाविंशो अष्टाविशोध्याय गरुण का अमृत के लिए जाना और अपनी माता के आज्ञा के अनुसार निषादों का भक्षण करना शो इत्युक्तो गरुण सर्पमातर अब्रवी गमृतमाहतुम भक्ष्य मीक्षा तुम उग्र सर्वाजी कहते हैं सर्पों की यह बात सुनकर गरुण अपनी माता से बोले माँ मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी यह मैं जानना चाहता हूँ समुद्र कुक्ष निषादल उत्तम निषादाण सहसाणी तान भुगत विनता ने कहा समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में निषादों जीवहिंसकों का निवास है वहाँ सहसत्रों निषाद रहते हैं उन्हीं को मार कर खा लो और अमृत ले आओ नण हं तुम कार्या बुद्धि कथन का चन अवध्य सर्वभूता ब्राह्मणों जनलोपम किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है वह अग्नि के समान दाहक होता है अग्निर को, भवति को पितहं। गुरु ऋषि सर्वभूता ब्राह्मण परिकीर्ति कुपित किया हुआ ब्राह्मण अग्नि के अग्नि सूर्य विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है एवं महादेश्वरी पयस्तो सताम वै ब्राह्मणो मत सतेता हंत संक्रुद्धेना सर्वथा इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है साथ तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना चाहिए ब्राह्मणाभृद्रोहो न कर्तव्य कथन भस्म भस्मु तथा न घ यहादिध ब्राह्मण संसित्रत तदैतर्वविधलींगे विद्यातम भूताभूर्प्रो वर्णश्रेष्ठ पिता गुरुः ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार द्रोह नहीं करना चाहिए अनग कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है उस तरह अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते इस प्रकार विविध चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज सब वर्णों में श्रेष्ठ पिता और गुरु है गरुण व किम रूपो ब्राह्मणो मात किम सील किम पराक्रम गरुण ने पूछा माँ ब्राह्मण का रूप कैसा होता है उसका सील स्वभाव कैसा है तथा तो उसमें कौन सा पराक्रम है अग्नि निभो भाते किंचम्य प्रदर्शन यथा हम अभिजानी ब्राह्मण लक्षण ही शुभ तय कारण तो मात प्रो वक्तुमरहसी वह देखने में अग्नि जैसा जान पड़ता है अथवा सौम्य दिखाई देता है माँ जिस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मण को पहचान सकूँ वह सब उपाय मुझे बताओ विनतो विनोवाच यस्ते कंठ यथा। दहे कंठमुप्रापूर्ण बड़िशा दहेदंगारवतुत्र विद्या ब्राह्मणमृपयान हत्य संक्रुद्धेना सर्वदा विनता बोली बेटा जो तुम्हारे कंठ में पढ़ने पर अंगार की तरह जलाने लगे और मानो वंशी का काटा निगल लिया गया हो इस प्रकार कष्ट देने लगे उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए प्रोवाच तैनम विदादि वचह जठरे न चिर्जे दिजोत्तम बीनता ने पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण पुनः इस प्रकार कहा बेटा जो तुम्हारे पेट में पच न सके उसे ब्राह्मण जानना पुनः प्रोवाच विनता पुत्र हादिद वचंत्यतुल वीरिया आशीर्वाद परीता परम दुखाता नागै विप्रकृता सती पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण बिनता ने पुनः इस प्रकार कहा वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई थी अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी विनो पक्षौते मारुतः पातु चंद्र सूर्य चपृष्ट बिनता ने कहा बेटा वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करे चंद्रमा और सूर्य भाग का संरक्षण करे शिवस् पात बन्नते वसुसर्वतनु अहम चे सदा पुत्र शांति स्वस्ति परा जनहा भविष्य स्वस्ति कार्य रता साम अरिष्ट व्रजपंथान पुत्र कार्यासिदे अग्निदेव तुम्हारे सिर की और वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करें। पुत्र मैं भी तुम्हारे लिए शांति एवं कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो यहाँ निरंतर कुशल मनाती रहूंगी बस तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो तुम अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करो सौ तिरुवाच ततः महातुर्वचनम निशम्य वित्यपक्ष नभ उत्पात तथो निषादान बलवान पागत भभुक्षिता काल तक उग्र श्रवाजी कहते हैं सोनुकादि महर्ष्यो माता की बात सुनकर महाबली गरुण पंख पसारकर आकाश में उड़ गए तथा क्षुधातुर या दूसरे यमराज की भांति उन निषादों के पास जा पहुँचे सता निषादानुपुंसा रज समूय नभस्वी संहत समुद्र कक्ष समीपूधर जान विचाल उन निसाधों का संहार करने के लिए उन्होंने उस समय इतनी अधिक धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई वहां समुद्र की कुक्षी में जो जल था उसका शोषण करके उन्होंने समीपवर्ती पर्वती वृक्षों को भी विकंपित कर दिया तथ स्रे महदानदा निषाद मार्ग प्रतिरुद्ध पक्षि निषादा प्रव्रजू युखम तस्ंग भोजन इसके बाद पक्षिराज ने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया और निषादों का मार्ग रोककर खड़े हो गए तदनंतर वे निषाद उवली में पड़कर उसी और भागे का मुख था तदाननम विवृतम अति प्रमाणवत सम्यु गगनमे वर्दिता खग सहस पवन रजो विमोिता यथान प्रचलित कंपित वृक्ष वाले वन में पवन और धूल से एवं आकाश में उड़ते जाते हैं उसी प्रकार हवा और धूल की वर्षा से बेसुत हुए हजारों निषाद गरुण के खुले हुए अत्यंत विशाल मुख में समा गए तथा खगोवदनम अमृततापन निसूदयन समाफर परिचप महाबल गगनचरेस्वर स्त पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत चपल महाबली और क्षुधातुर पक्ष राजगुरुण ने मछली कर जीविका चलाने वाले उन अनेकानेक निशानों का विनाश करने के लिए अपने मुख को संकुचित कर लिया इति श्री महाभारत आदि आस्तिक पर्व सौपर्ण अष्टाविशोध्याय